गीता तत्व चिंतन दो एक साधक का उदाहरण हिमालय में रहते समय की एक साधक की बात स्मरण आती है वे बड़े निष्ठावान थे और अध्यवसाय पूर्वक अपनी साधना में लगे रहते थे उन्हें मन की ऐसी स्थिति प्राप्त थी जिसमें वह एकदम शांत हो गया था उसका सारा विचलन समाप्त हो गया था विषयों का आकर्षण उनके लिए नहीं सा हो गया था कुछ दिनों तक इस स्थिति में रहने पर उन्हें लगा कि अब साधन भजन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई क्योंकि साधन भजन जिनके लिए किया जाता है वह तो उन्हें प्राप्त हो ही गया है पूर्व में वे जो सावधानी बरता करते थे उसमें शिथिलता आ गई उनकी यह स्थिति हम सब लोगों के लिए बड़ी स्पृहणीय थी हम साधु ब्रह्मचारी लोग तो उनके पास जाकर सत्संग करते ही अन्य गृहस्थ लोग भी उनका नाम सुनकर उनकी उच्च मानसिक अवस्था से आकर्षित हो उनके पास जाने लगे उनमें महिलाएं भी होती कुछ समय तक तो ठीक चला पर तदनंतर उनमें कुछ विक्षेप दिखने लगा एक दिन वे मुझसे बोले ब्रह्मचारी जी आजकल चित्त में विचलन पैदा हो गया है मैंने सोचा था कि काम बन गया है और ऐसा सोचकर मैंने साधना में झील दे दी थी उसी का फल है कि मन नीचे उतर आया है अब मैं इस स्थान का त्याग कर और भी निर्जन और एकांत में जा रहा हूँ मेरा उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध था मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा यह सुन वे बड़े हर्षित हुए मैंने उनसे कहा आप जब सबसे उन्मुक्त रूप से मिलने लगे और साधन क्रम पर जोर छोड़ दिया तभी मुझे कुछ खटका हुआ था पर आपकी उच्च अवस्था देख मैंने मन का संदेह दबा दिया था मुझे आपकी यह दशा देख श्री रामकृष्ण और वेदांती तोतापुरी का एक वार्तालाप प्रसंग याद आ गया उन्होंने आग्रहपूर्वक वह प्रसंग जानना चाहा दो तोतापुरी का उदाहरण तोतापुरी श्री रामकृष्ण देव के वेदांत के गुरु थे वे अपनी साधना के बल पर निर्विकल्प समाधि की अनुभूति कर चुके थे फिर भी उनका साधना का अभ्यास अखंड रूप से चलता रहता एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा आप तो समाधिवान पुरुष हैं फिर भी इतनी साधना करते हैं क्यों चौतापुरी तो बोले इस लोटे को देख रहा है देख कैसा चमक रहा है यह पीतल का है मैं इसे रोज माजता हूँ इसीलिए इतना चमक रहा है यदि रोज न माँजूँ तो धीरे धीरे यह महिला हो जाएगा और इसकी कांति फीकी पड़ जाएगी मन को भी इसी प्रकार अभ्यास के द्वारा रोज रोज मानना होता है इससे मन की तेजस्विता बनी रहती है उसकी समाधि प्रवणता अक्षुण्ण रहती है अन्यथा वह भी महिला होकर पुनः विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा यदि लोटा सोने का हो तो रामकृष्ण ने जिज्ञासा की तोतापुरी बोले अरे बेटे तब तो रोज मानने की जरूरत नहीं रहेगी पर भला किसका मन सोने का बना है इस वार्तालाप प्रसंग का तात्पर्य यह है कि हम सब का मन पीतल के समान ही एक भी दिन न माँजने से गंदा हो जाता है यदि धूल गंदगी से सावधानी न बरती तब तो वह और भी शीघ्र मैला हो जाता है इसलिए हमारा मन यदि साधना के फलस्वरूप कभी उच्चावस्था में पहुँच गया प्रतीत हो तो भी हमें साधना में ढील नहीं देनी चाहिए यही सत्य प्रस्तुत श्लोक में अभिव्यक्त हुआ है जहाँ पर भगवान योगी और यथित्त के लिए आत्मन योगम जुंजत का विश्लेषण लगाते विश्लेषण लगाते हैं भले ही साधक ने योगी की मन स्थिति प्राप्त कर ली हो भले ही वह अपने मन का विजेता बनकर यथ चित्त हो हो तो, पर उसे निरंतर साधना का अभ्यास आत्मन योगम युंजतः बनाए रखना चाहिए अब आगे के चार श्लोकों में इस योग की स्थिति के लक्षण बतलाए हैं जिससे साधक योग के संबंध में भ्रमित ना हो साधारणतया योग के संबंध में बड़ी गलत फहमियाँ रहती है कुछ आसन सीख कर ही कोई योगी का खिताब पा लेता है तो कोई प्राणायाम को कुछ क्रियाएँ सीख कर पर वस्तुतः योग की वह अवस्था क्या है यह हमारे लिए अजाना रहता है शारीरिक क्रियाएं योग नहीं है योग तो मन की एक अवस्था है इस अवस्था का चित्रण आगे के चार श्लोकों में किया गया है